साक्षण्योपनिषद यह उपनिषद शुक्ल है इसमें कुल 40 मंत्र हैं जिसमें मुख्यतया सन्यास धर्म का विवेचन किया गया है सर्वप्रथम मन को बहन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है तत्पश्चात साधन चतुष्टय, अर्थात विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मुक्षचक का स्वरूप तथा अन्य संन्यासियों के धर्म योग यज्ञ आदि के चार रूप परिव्राजकों के कर्तव्य उनके निवास विषयक नियम आत्मज्ञान से युक्त साधक की स्थिति सन्यास धर्म से च्युत होने पर प्रतिवाय पाप लगने का विशद वर्णन है अंत में विष्णुलिंग सन्यासी की फलश्रुति बताई गई है जिस वंश में एक भी विष्णुलिंग सन्यासी होता है उसकी तीस पीढ़ी पूर्व तीस पीढ़ी बाद की तथा तीस पीढ़ी उसके बाद की भी तर जाती है इस प्रकार वह संन्यासी ब्रह्मपद का अधिकारी बन जाता है शांति पाठ पूर्णवध पूर्णमिधम पूर्णात् पूर्णमुच्च्यते पूर्ण पूर्णमादा पूर्ण विवाहिष्यते ओं शांति, शांति शांति शांति हरी ही ओम मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोक्ष बंधा विषयासक्त मुक्त निर्विषम श्रुत मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का कारण है विषयादि भोगों में आसक्त मन बंधन का और विषयवास्ताओं से परांगमुख मन मोक्ष का कारण है सामसक्त सदा चित्त विषयगोचरे यद्यव ब्रह्मणि स्यात् को न मुद्देत बंधनात् जैसे यमन सांसारिक विषय भोगों में आसक्त रहता है ऐसा यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर ऐसे कौन से सांसारिक बंधन हैं जिनसे मुक्ति न मिलती हो अर्थात सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है चित्तमेवि संसार तत्प्रयत्न न तन्मयो भाति सनातनम चित्त ही संसार है हर पुरुष को अभ्यास द्वारा अपने चित्त का शोधन करना चाहिए जो अपने चित्त को ब्रह्म में लगाता है वह मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है यह जा शाश्वत और परम गोपनीय बात है नावेदाविमुन नावेन्मुतेत बृहत ना, ना ब्रह्मव्यपरव प्रयतिधामष्णुक्रांत वाचदेव विजानन विप्रो विप्रम ग तत्वदर्शी वेदत्व को न जानने वाले के लिए तो विराट है ही नहीं वह उसे मानता ही नहीं ब्रह्म के ज्ञान से हीन मनुष्य उस परम स्व्रकाशित धाम को प्राप्त ही नहीं करता तत्वदर्शी विवेकवान ब्राह्मण ही व्यापक सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी उस वासुदेव को अपने स्वरूप में अहम ब्रह्मात्मी समझता हुआ निप्रत्व और जीवन मुक्ति के तत्व को प्राप्त कर पाता है अथ यम ब्रह्म सनातनम ये श्रोत्रिया अकामहता अधीज शांतो दरअस्ती क्षुर्यो नुचानो निष्णात तथा सभी तरह की इच्छाओं कामनाओं से रहित होकर जो पुरुष सनकादिक की भांति उस पर ब्रह्म सत्य सनातन के स्वरूप को समझते हैं वे सभी ब्रह्म के रूप वाले ही हो जाते हैं ऐसा पुरुष अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला तभी विषय भोगों से तृप्त परांगमुख सहनशील वेदज्ञ मुमुक्षुओं की भांति उस परब्रह्म को समझ लेता है वह पुरुष सभी इच्छाओं से विरत पित्र देव एवं गुरु के ऋणों से मुक्त होकर उस परब्रह्म को जान करके शांत मौन होकर कहीं आश्रम में निवास करे। अथाश्रम चरम संप्रवेश इसके बाद अंतिम संस आश्रम में प्रविष्ट होकर के यथा बल त्रिदंड आदि पंचमात्राओं को स्वीकार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करें त्रिदंडपवीत वा सह कॉपी न वेष्ट शक्यम पवित्रमेत बिभ्रुवाजावदयुषम जब तक आयु रहे तब तक त्रिदंड त्रिदंडपवीत वस्त्र उत्तरीय कौपीन लगोटी शिक्षी पवित्र पवित्री को धारण करें पंचयतास्तु यतेर्मास्ता ब्रह्मणे श्रुता न तदीज्या व्रांति यदि कि ये पांचों मात्राएं ही ब्रह्म ओंकार में समाहित हैं इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए इन सभी को मृत्यु के उपरांत शरीर के साथ ही भूमि में गाड़ देना चाहिए विष्णुलिंगम दिवधा प्रोक्तम व्यक्तम अव्यक्तमेव तयोरेकम अपत्येव अनुसंशय विष्णुलिंग व्यक्त और अव्यक्त ऐसे दो प्रकार के चिन्ह विष्णु अर्थात संयासी के कहे गए हैं इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग कर देने पर सन्यासी पथ भ्रष्ट हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं त्रिदंड वैष्णव लिंगम विमा विप्राणाम मुक्ति साधनमारण सर्वधर्माण वेदानुशासनम त्रिदंड जो वैष्णवलिंग सन्यासी के चिन्ह विशेष के रूप में जाना जाता है वह चिन्ह ब्राह्मणों को मुक्ति प्रदान करने वाला है यह चिन्ह वेद का अनुशासन रूप एवं समस्त धर्मों का निर्वाण स्वरूप है अथ खलु सौम्य कुटचको बहुधको हंस परमहंस परिव्राजकाश चतुर्विधाते विष्णुलिंगिन शिखिन उपवीतिन शुद्धचेत्ता आत्मा आत्मना ब्रह्म भावयता शुद्धिद्रूपोपासन तपयमंत नियमत सुशीलि पुण्यश्लोका तदैतद्विचाभ्युकचको बहुत कच्चा हंस परमहंस इव वृत्त चिन्ना तर्वते विष्णुलिंग दशावृत्तिया व्यक्त बहिंदम्य संन्यासी के कुटीचक बहुत हंस और परमहंस ये चार भेद होते हैं ये चारों यज्ञोपवी शिखा तथा विष्णुलिंग अर्थात संन्यासी के प्रति सर्वव्यापकता समदर्शिता को धारण करने वाले शुद्ध चित्त स्वयं अपने आत्मा में ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने की भावना करते हुए उपासना करने वाले जप और यम नियम का पालन करने वाले एवं सुंदर स्वभाव वाले होते हैं इस संबंध में यह ऋचाय कुटिचक बहुदक, हंस और परम हंस ये चार प्रकार अपने अपने पृथक वृत्तियों से भिन्न भिन्न भिन बताए गए हैं ये सभी व्यक्त एवं अव्यक्त बाज एवं अंतरूप विष्णुलुग संयास के चिन्ह को धारण करने वाले होते हैं पंचयज्ञा वेदशी प्रवेशा क्रियावंतोष्मी संगता ब्रह्म विद्या त्यक्वा वृक्षम वृक्ष मूलम श्रितास्यपुष्पा दशमेवाह विष्णु क्रीड़ा विष्णुरत मुक्ता विष्णुवात्मका विष्णुमेवा ये पंचयज्ञ अर्थात गायत्री मंत्र जप योग तप स्वाध्याय एवं ज्ञान तथा उपनिषदों के अर्थ का श्रवण करने वाले होते हैं सभी अपने अपने धर्मानुकूल कर्म करने वाले एवं ब्रह्म विद्या का आश्रय प्राप्त करने वाले हैं ये सभी संसार रूपी वृक्ष को त्याग कर इसके मूल भाग ब्रह्म का आश्रय प्राप्त करने वाले तथा सभी कर्म कांड आदि को छोड़कर सार्भ तत्व के रस का आनंद प्राप्त करने वाले हैं ये सन्यासी बाह्य क्रीड़ाओं को छोड़कर विष्णु के साथ ही क्रीड़ा करने वाले विष्णु रूप आत्मा विष्णु का ही अर्चन एवं ध्यान करके ते हैं त्रिसध्यम शक्ति स्नान तर्पण मार्जनम तथा उपस्थान पंचयद आमरणाक सभी को मृत्युपर्यत प्रातः मध्यान्ह सायकालीन संध्या स्नान तर्पण मार्जन उपस्थान तथा पंचयज्ञ दैवयज्ञ पितृयज्ञ नि अतिथिय यज्ञ एवं ब्रह्म यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए सप्त दशभ प्रणव्याहृतिपरा गायत्री जपय्ञ्यम शिषा सह दस प्रणव ओंकार तथा सात व्याहृतियों भूभुव स्व मह जन तप सत्यम के सहित चार पाद युक्त एवं सिर आपोद्योति इत्यादि युक्त गायत्री का जप एवं यज्ञ त्रिकाल संध्या के साथ करना चाहिए